IET NCERT द्वारा प्रस्तुत है यह श्रृंखला खेलें खेल आज का खेल है हरा समंदर गोपीचंदर हेलो बच्चों करो अंकल गेम अच्छा बच्चों यह बताओ हमें जिंदा रहने के लिए कौन-कौन सी चीज जरूरी है ऑक्सीजन ऑक्सीजन और पानी ऑक्सीजन कहा गुनगुन -गुन ने और गार्गी ने कहा पानी और कृष्मरी ऑक्सीजन कहा आपने भी ठीक है ऑक्सीजन जरूरी है उसके अलावा पानी भी बहुत जरूरी है पानी का एक साइकिल होता है पानी पहले समुद्र में होता है वहां से वो वाष्पित होकर यानी भाप बनके ऊपर उड़ता है बादल बन जाता है और फिर वो बादल आके हमारे घर के ऊपर हमारे खेत में पानी बरसाता है और उस पानी का हम इस्तेमाल करते हैं और उस पानी से हमारी जिंदगी चलती है और फिर जो पानी होता है वो वापस नदी के रास्ते होता हुआ समंदर में चला जाता है तो इस चक्र को बताने वाला एक खेल हम खेलेंगे जिसका नाम है हरा समंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कहां है पानी, पानी। क्या कहा मैंने हरा समंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कहां है पानी लेकिन उससे पहले आप सब लोग एक सर्कल बना के बैठो एक घेरा बना के बैठ जाओ शाबाश शाबाश शाबाश बैठो बैठो बैठो बैठो बैठो बैठो आओ सब बिस्मिल्लाह हां आ जाओ अचानक इधर आ जाओ आ भी आ भी जरा अब मेरे पास में सामने आओ इधर आ इधर आ मेरे पास में शाबा हां ठीक है तो अब आप लोग गेम खेलने के लिए तैयार हैं आर यू रेडी यस ठीक है तो अब जो मैं बोलूंगा आप उसको दोहराएंगे हम हरा समंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कहां है पानी बोलिए हरा समंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली समुंदर में पानी समुंदर में पानी तो पानी सबसे पहले कहां है समुंदर में अब इसके बाद वाली स्टेज हरा समंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कहां है पानी भाप में पानी, पानी। कहां है पानी भाप में पानी और इसके बाद में तीसरी स्टेज पानी की हरा समंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कहां है पानी कहां है पानी बादल में बिल्कुल ठीक बादल में पानी जोरदार तालियां अब पानी उसके बाद में कहां जाएगा अगला सवाल आपके सामने फिर आ रहा है हरा समंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कहां है पानी बारिश में पानी वेरी गुड जोरदार तालियां एक बार फिर और फिर पानी वापस चला जाता है कहां अभी पूछूंगा आपसे मैं हरा समंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कहां है पानी समंदर, समंदर में।, में समंदर में पानी हरा समंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कहां है पानी कहां है पानी समंदर में पानी हरा समंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कहां है पानी भाप ने पानी कहां है पानी पानी हरा समंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कहां है पानी बादल में पानी भाई भाप बनके बादली में तो जाएगा ना पानी ठीक है ना तो उसके बाद में पानी कहां जाता है हरा समंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कहां है पानी बारिश में पानी कहां है पानी बारिश में पानी और फिर उसके बाद में पानी कहां चला जाता है वापस समंदर में हरा समंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कहां है पानी समंदर में तो वो मोती होते हैं वो पानी होता है हां जो मोती होते हैं ना वो पानी होता है ठीक है <this -walk noise> तो जोरदार तालियां बजाएंगे अपन सब दिल के गाएंगे हरा समंदर, समंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कहां है पानी समंदर में पानी हरा समंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कहां समझदार गोपी चंदर बोलली मछली कहां है पानी बारिश पानी हरा आसमान में गोपी चंदर बोलली मछली कहां है पानी बारिश बारिश हरा समुंदर गोपी चंदर बोरमेली मछली कहां है पानी फिर समुंदर में रानी एक बार फिर 1 2 3 स्टार्ट हरा समुंदर गोपी चंदर बोरमेली मछली कहां है पानी समुंदर में पानी हरा समुंदर गोपी चंदर बोरमेली मछली कहां है पानी उमंग सुनने वाले सभी प्यारे-प्यारे बच्चों आप भी इस खेल को अपने घर पे खेल सकते हैं जिसका नाम है हरा समंदर, गोपी, चंदर, बोल मेरी मचली, कहा है पानी? तो आप भी खेलिए और धेर सारे मज़े कीजिए। हरा समंदर, गोपी, चंदर, अभी आप सुन रहे थे ये खेल कारेक्रम। कलाकार बाबला कोचर और बच्चे ध्वनिंकन बटि लर्निंगडो निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी और गीतिका उनियाल आलेख निर्माण निर्देशन तथा ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सीआईईटी एनसीईआरटी